संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व दुर्योधन और कर्ण का राजा अर्जुन एवं सात के साथ संग्राम राजा ने पूछा संजय तुमने कहा कि ने महारथी दुर्योधन को रथहीन कर दिया था सो उसके बाद उन दोनों का किस प्रकार युद्ध हुआ इसके सिवा तीसरे पह का रोमांचकार युद्ध भी कैसे कैसे हुआ यह सब तुम मुझे सुनाओ संजय ने कहा राजन जब दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गई तो आपका पुत्र एक दूसरे रथ में चढ़कर संग्राम भूमि में आया उसने अपने सारथी से कहा सूत चल चल जल्दी से जहां राजा युधिष्ठिर है वहीं मुझे शीघ्र ले चल तब सारथी तुरंत ही उस रथ को हांक कर धर्मराज के सामने ले गया दुर्योधन ने फौरन ही एक पैनी बाण से उनका धनुष काट डाला इस पर महाराज युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधन के धनुष और ध्वजा के टुकड़े कर दिए तब दुर्योधन ने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें घायल कर डाला इस प्रकार वे दोनों ही वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे दोनों ही एक दूसरे पर वार करने का मौका देखने लगे दोनों ही बाणों की चोटों से घायल हो गए तथा दोनों ही बार बार सिंह के समान घर्जना और शंख ध्वनि करने लगे राजा युधिष्ठ ने तीन वज्र के समान वेगवान और दुर्धर्ष बाणों से दुर्योधन की छाती पर चोट की इसके बदले में आपके पुत्र ने उन्हें पांच तीक्षण बाणों से घायल कर दिया इसके बाद उसने उन पर एक अत्यंत तीक्षण लोहमय शक्ति छोड़ी उसे आते देख राजा युधिष्ठ ने तीन पहने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा पांच बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर डाला अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेग से धर्मराज की ओर दौड़ा यह देखकर उन्होंने आपके पुत्र पर एक अत्यंत दे शक्ति छोड़ी उसने उसके कवच को तोड़कर छाती पर चोट पहुंचाई इससे वह अत्यंत व्याकुल होकर गिर पड़ा और मूर्चित हो गया इसी समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराज से कहा महाराज इसे आप न मारें। यह सुनकर धर्मराज वहां से हट गए अब आपके पक्ष के योद्धाकरण को आगे करके पांडव सेना पर टूट पड़े और उसके साथ युद्ध करने लगे कर्ण ने अनेकों चमचमाते हुए बाण सात्ी पर छोड़े इस पर को ने फौरन ही उसे तथा उसके रथ सारथी और घोड़ों को अनेकों तीखे तीरों से छा दिया कर्ण को इस प्रकार सातिकी के बाणों से व्यथित देख आपके पक्ष के अनेकों अतिरथी हाथी घोड़े रथी और पैदल सेनाएं लेकर दौड़े उनका सामना द्रुपद के पुत्र आदि अनेकों वीरों ने किया इससे वहां हाथी घोड़े रथ और सैनिकों का बड़ा भारी संघार होने लगा इसी समय कृष्ण और अर्जुन अपने नित्य कर्म से निपटकर निपट कर तथा भगवान शंकर का पूजन कर युद्ध क्षेत्र में आए अर्जुन ने गांडी धन चढ़ाकर सारी दिशा विदिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया शत्रुओं के अनेकों रथ आयुध ध्वजा और सारथियों को नष्ट कर डाला तथा बहुत से हाथी महावत घोड़सवार घोड़े और पैदलों को यमराज के घर भेज दिया यह देखकर राजा दुर्योधन अकेला ही बाणों की वर्षा करता अर्जुन पर टूट पड़ा अर्जुन ने सात बाणों से उसके धनुष सारथी ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके एक बाण से उसका छत्र काट डाला इसके बाद जो ही उन्होंने दुर्योधन पर एक नवा प्राण घातक छोड़ा कि अश्वस्थामा ने ने बीच में उसके साथ टुकड़े कर दिए। इस पर अर्जुन ने अपने से अश्वस्थामा के धनुष ध्वजा और घोड़ों को नष्ट कर कर करके तथा दुशासन का भी धनुष काट कर कर्ण के सामने आए कर्ण में कर्ण भी फौरन ही शास्त्री को छोड़कर अर्जुन के सामने आया और उन्हें तीन तथा श्री कृष्ण को बीस बाणों से घायल कर बार बार बाणों बातने पहले नौ पांडव पक्ष के अन्य योद्धा भी कर्ण पर वार करने लगे युद्धाम्यु शिखंडी द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक वीर उत्तमौजा युष डकुल सहदेव धृत नुश मत्स्य और केके देश के वीर तथा चेकितान और धर्मराज इन सभी राजो ने बहुत सी बलवती सेना लेकर उसे चारों ओर से घेर लिया तथा उस पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे परंतु कर्ण ने अपने पहले मानो से उस सारी शस्त्र श्रष्टि को छिन्न भिन्न कर डाला बात की बात में कर्ण की अस्त्र शक्ति से आक्रांत होकर पांडवों की सेना शस्त्रहीन और घायल होकर भागने लगी अर्जुन ने हस्ते हस्ते अपने अस्त्रों से कर्ण के अस्त्रों को नष्ट करके संपूर्ण दिशाओं आकाश और पृथ्वी को बाणों से व्याप्त कर दिया उनके बाण मूसल और परिघों के समान गिर रहे थे तथा कोई सतघ्नि और भद्रों के समान जान पड़ते थे इस प्रकार आपके और पांडवों के पक्ष के योद्धा विजय की लालसा से युद्ध में जुटे हुए थे इसी समय सूर्यदेव अस्था के शिखर पर जा पहुंचे सब और अंधकार फैलने लगा तथा बड़े बड़े धनुधर अपने अपने योद्धाओं के सहित छावनी की ओर चलने लगे कौरों को जाते देख विजय पांडव भी अपने शिविरों को चल दिए सब वीर बाजे गाजे के साथ सिंहनाद और गजना करते तथा अपने शत्रुओं की हंसी एवं श्री और अर्जुन की स्तुति करते जाते थे इस प्रकार उन्होंने छावनी में जाकर रात भर विश्राम किया